संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व अर्जुन के द्वारा संसप्तकों का संहार और अस्वस्थामा की पराजय संजय कहते हैं एक ओर तो यह भयंकर संग्राम चल रहा था और दूसरी ओर अर्जुन संसप्तक सेना का विनाश कर रहे थे शत्रुओं को जीतकर विजय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से शे कहा जनार्दन ये संसप्तक तो अब युद्ध में मेरे बाणों की चोट न सकन सकने के कारण झुंड के झुंड भागे जा रहे हैं दूसरी ओर सिंजयों की बहुत बड़ी सेना भी हो गई है। उधर कर्ण बड़े आनंद के साथ राजाओं की सेना में विचर रहे हैं देखिए ना उसकी पताका दिखाई देती है आप तो जानते ही हैं कर्ण कितना बलवान और पराक्रमी है दूसरे कोई महारथी उसे युद्ध में नहीं जीत सकते वह हमारी सेना को खदेड़ रहा है इसलिए अब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 अर्जुन को अपनी सेना के भीतर विचारते देख दुर्योधन ने संसप्तकों को पुनः उससे लड़ने की आज्ञा दी संसप्तक योद्धा एक हजार रथ तीन सौ हाथी चौदह हजार घोड़े तथा दो लाख पैदल सेना लेकर अर्जुन पर जा चढ़े वे अपनी बाढ़ वर्षा से अर्जुन को आच्छादित करते हुए घेर कर खड़े हो गए अब अर्जुन ने पास हाथ में लिए यमराज की भांति अपना भयंकर रूप प्रकट किया वे संसप्तकों का संघार करने लगे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 हाथ भुजाएं जंघा और मस्तक काटने लगे इस प्रकार अर्जुन संसप्तकों की चतुरंगणी सेना का नाश कर ही रहे थे कि सुदक्षिण का छोटा भाई वहां पहुंचकर उनके ऊपर बाणों की बौछार करने लगा उस समय अर्जुन ने दो अर्धचंद्राकार बाणों से उसकी परिघ के समान मोटी भुजाएं काट डाली तथा छूर से मारकर उसके पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया वह लोहू होकर जमीन पर गिर पड़ा उसके गिरते ही बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ गया लड़ने वाले योद्धाओं की नाना प्रकार से दुर्दशा होने लगी अर्जुन ने एक एक बाण से कंबोजों, यवनों तथा शकों के घोड़ों का संघार कर डाला वे कंबोज आदि स्वयं भी खून से लतपथ हो गए उनके रुधिर से सारी रणभूमि लाल हो गई रथी सारथी घुड़सवार हाथी सवार और महावत सब मारे गए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 उन दोनों को निश्चेष्ट कर दिया उनसे कुछ भी करते नहीं बनता था उनकी यह अवस्था देख समस्त चराचर जगत में हाहाकार मच गया संग्राम में श्री कृष्ण और अर्जुन को आच्छादित करते समय अश्वस्थ ने जो पराक्रम दिखाया वैसा इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था उस समय द्रोण पुत्र की ओर देखकर कर अर्जुन को बड़ा भारी मोर सा हो गया उन्हें यह विश्वास होने लगा कि अश्वस्थ ने मेरा पराक्रम हर लिया है यद एक श्री कृष्ण ने प्रेम मिश्रित क्रोध के साथ कहा पार्थ तुम्हारे विषय में तो आज मैं बड़ी अद्भुत बात देख रहा हूँ आज द्रोण कुमार तुमसे बहुत बढ़ चढ़कर पराक्रम दिखा रहा है अब तुम में पहले जैसा वीरता है या नहीं तुम्हारी दोनों भुजाओं में बल का अभाव तो नहीं हो गया है हाथ में गांडीव है न यह सब इसलिए पूछता हूं कि आज द्रोण कुमार संग्राम में तुमसे बढ़ता दिखाई देता है मेरे गुरु का पुत्र है यह सोचकर उसकी उपेक्षा न करो यह उपेक्षा करने का समय नहीं है श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने चौदह नामक बाण से उसके गले की हसली में इतने जोर से प्रहार किया कि उसे मूर्छा आ गई वह ध्वजा का जंडा थाम कर बैठ गया उसे बेहोश देख सारथी अर्जुन से उसकी रक्षा करने के लिए से बाहर हटा ले गया इस प्रकार अर्जुन ने संतप्तकों का भीम ने कौरव योद्धाओं का तथा कर्ण पांचालों का एक ही क्षण में विनाश कर डाला बड़े बड़े वीरों का संहार करने वाले उस भयंकर संग्राम में असंख्य धड़ उठ उठ कर दौड़ रहे थे